श्री रामकृष्ण भक्त मालिका योगिन मां सिद्ध लाभ करके धन्य हो जाने पर भी वे आजीवन साधना में ही मग्न रहे उनका शरीर ठिघना पर सुघित था वर्ण उज्जवल था उनकी बुद्धिमत्ता अपूर्व तथा आचार व्यवहार विवेकपूर्ण था इन सब के साथ उनके आंतरिक सौंदर्य ने मिश्रित होकर उनके व्यक्तित्व को अतिव गंभीर साथी चित्ताकर्षक तथा प्रेरणादायी बना दिया था उनकी धीर स्थिर तथा बोलचाल के सम्मेल सारी चपलताएं पूर्णतया थी मानो उनकी बुद्धिमत्ता एवं अंतरदृष्टि को प्रमाणित करने के लिए ही माताजी कभी कभी दीक्षार्थियों को मंत्र आदि के बारे में उनके साथ चर्चा करती थी निवेदिता कृष्णिन देवमाता आदि विदेशी महिलाएं उनकी प्रशंसा करते आघाती नहीं थी ठाकुर के अंतरंगों विशेषकर स्वामी विवेकानंद के साथ योगिन मां के अत्यंत स्नेहपूर्ण संबंध से थे। कभी नाव द्वारा जी आते और बाग बाजार घाट पर उतरते ही योगिन मां सामने दिख जाती तब स्वामी जी तुरंत कह उठते योगिन मां, आज तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा कोई साग की चचड़ी बनाना योगिन मां जब वाराणसी में थी तो एक बार स्वामी जी उनके घर आए थे आते ही उन्होंने कहा यह देखो तुम्हारा विश्वनाथ आया है और योगी माँ का बनाया हुआ भोजन उन्हें इतना प्रिय था कि वे मानो हट करते हुए बोले अजय आज मेरा जन्मदिन है आज मुझे अच्छी तरह खिलाना खीर भी बनाना अठारह ईस्वी मई में उन्होंने अल्मोड़ा निवास काल में स्वामी जी ने योगिन मां के वहां आने की व्यवस्था की थी और लिखा था योगिन माँ के लिए डंडी रहेगी परंतु और सबको पैदल चलना होगा स्वामी जी का विश्वास था कि योगिन माँ आदि के माध्यम से ही ठाकुर की भाव राशि नारी जाति में संक्रमित होगी वे अपनी नारी मठ की परियोजना में इन्हीं लोगों को अग्रणी बनाने की आशा रखते थे माता जी के प्रति योगीन माँ के अनुराग की झलक हमें पहले ही मिल चुकी है उस प्रीति का दायरा केवल माताजी के लीला विग्रह तक ही सीमित न रहकर उनके सगे संबंधियों तथा परिवार तक फैला हुआ था श्रद्धा प्रीति तथा शरणागति का उदय एक दिन में नहीं हुआ था एक बार योगिन माँ के मन में संदेह हुआ था ठाकुर को ऐसा त्यागी देखा है परंतु माँ तो घोर संसारी दिख पड़ती है तदउपरांत एक दिन गंगा तट पर बैठ कर करते समय उन्होंने भाव नेत्रों से देखा श्री राम कृष्ण आकर कह रहे हैं देखो देखो गंगा में क्या बहा जा रहा है योगी माँ ने नवजात शिशु गंगा जी में बहा चला जा रहा है। ठाकुर बोले गंगा क्या इससे अपवित्र अपवित्र हो जाती है उसे माता जी को भी ऐसा ही समझना उसे और इसे अपने शरीर की ओर इंगित करते हुए अभिन्न जानना तब से योगिन माँ का संदेह दूर हो गया और वे माताजी के प्रति अधिकाधिक होने लगी। वे जी के जीवन, जीवन काल, प्रति अधिकाधिकलर वृद्धावस्था में भी उन्होंने मातृ मंदिर की प्रतिष्ठा के समय अर्थात उन्नीस सौ ईस्वी में जयराम बाटी जाकर पूजा तथा उत्सव के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया था ठाकुर का तिरोभा हो जाने के पश्चात वे संदेह निवारण या नवीन आलोक प्राप्ति की आशा में माताजी के यहाँ आती थी तथा तो उनके साथ बड़ी देर तक विविध विषयों पर चर्चा किया करती थी माताजी की अनुपस्थिति में वे अपनी समस्या स्वामी ब्रह्मानंद जी या शारदानंद जी के समक्ष रखा करती थी श्री रामकृष्ण का भक्त महिलाओं के साथ जो वार्तालाप तथा तो आचार व्यवहार होता था उसका विवरण योगिन माँ की स्मृति में यथावत अंकित हो गया था आवश्यकता होने पर वे उसका खूब-खूब वर्णन भी कर सकती थी ये बातें किसी अन्य व्यक्ति के निकट या किसी ग्रंथ में पाने की संभावना नहीं थी इसीलिए लीला प्रसंग की रचना में स्वामी शारदानंद को योगिन माँ से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई थी ग्रंथ में अनेक स्थानों पर उन्हीं का लिया उन्हीं का लिया विवरण दिया गया है यहाँ तक कि उनकी भाषा की भी यथावत लिपिबद्ध हुई है इन सभी स्थलों पर योगीन माँ के नाम का उल्लेख न होने पर भी उन्हें पढ़ते समय बहुत ऐसा प्रतीत होता है मानो मानव धारण का शरीर धारण कर हमारे सम्मुख घूम रही हैं। उद्बोधन पत्रिका में प्रतिमास धारावाहिक रूप से नीला प्रसंग प्रकाशित होता था प्रकाशन के पूर्व उसे योगिन मां को सुनाकर उनका मत लिया जाता था तथा निराभिमान ग्रंथकार तदनुसार उसमें परिवर्तन आदि भी कर लेते थे योगिन का दैनंदिन जीवन बड़ा ही था। वे प्रतिदिन स्नान, के के के के के पश्चात जाकर ठाकुर दोनों समय के भोग के लिए सब्जी काटती थी तथा तो और भी कई काम करती थी कार्य पूरा करके निकट ही अवस्थित अपने स्थान पर आकर वे भोजन बनाती और श्री रामकृष्ण के उद्देश्य से उसे गृह देवता के सम्म निवेदित करती फिर अपनी माता तथा अन्य सभी को भोजन कराने और स्वयं भी भोजन कर लेने के बाद वे थोड़ी देर विश्राम करती तत्पश्चात पुराण आदि का श्रवण करके वे पुनः माताजी के पास जाती तथा यथासाध्य उनकी सेवा आदि करती मातृ में रात का भोग हो जाने के बाद वे अपने यहाँ लौट आती वस्तुत माता जी की इस प्रकार सेवा मां के दिनंदिन जीवन का एक प्रधान अंग ही बन गई थी उनके तथा गोलाब मां की सेवा पर संतुष्ट होकर एक बार मां ने कहा था गोलाब तथा योगीन के न रहने पर मेरा कलकत्ते में रहना नहीं हो सकेगा दिन के प्रति सहृदयता भी योगिन मां का एक अन्य सदगुण था मां त्रिभुवन के द्वार पर से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था इसीलिए गोलाब मां ने कहा था योगिन ने पैसे दे देकर ऐसी हालत कर दी है कि अब भिखारी आते ही पैसा मांगते हैं कहते हैं माँ हमें यहाँ से एक पैसा मिला करता था आदि में भी वे पर्याप्त देती थी तथा लोगों को भोजन कराती थी जयराम या आदि स्थानों में भी वे माताजी के परिवार वर्ग की सेवा में यथा साधव्यय करती थी घर में निवास करने पर भी योगीन माँ ने तंत्र साधक श्री युद्ध ईश्वर चक्रवर्ती से कौल संन्यास लेकर ंत्रिक देवी पूजा का सीख तो लिया था और तदनुसार निष्ठापूर्वक साधना भी की थी उनके यहां प्रतिवर्ष जगतधात्री पूजा होती थी इस अवसर पर माता जी कलकत्ते में रहने पर घर आया करती थी तथा श्री रामकृष्ण के गण भी आनंद पूर्वक उसमें भाग लिया करते थे श्री रामकृष्ण एक प्राण योगिन मां की देवी भक्ति के साथ उनका अतिव मनोहर उदार भाव मिला हुआ था उनके शहन कक्ष की दीवाल अनेक देवी देवताओं तथा साधु संतकों के चित्रों से सुशोभित रहती थी सीतला, शीतला गोपाल आदि अनेक देवता उनके पूजा के पात्र थे अपने दीर्घकालीन साधना की चरम परिणति के रूप में उन्होंने स्वामी शारदानंद जी से वैदिक संन्यास लिया था उस अनुष्ठान के अवसर पर स्वामी प्रेमानंद जी भी उपस्थित थे संयास लेने के बाद भी वे दूसरों के समक्ष उसे व्यक्त करने में संकोच का अनुभव करती थी अतः केवल पूजा के समय ही वे गैरवी वस्त्र पहना करती थी दूसरे समय श्वेत वस्त्र ही पहने रहती थी श्री रामकृष्ण ने एक बार उनके बारे में कहा था वह काली है फूल नहीं है जो तुरंत खील उठेगी वह सहस्त्र वह कली है फूल नहीं है जो तुरंत खील उठेगी वह सहस्त्र पद्म जो है धीरे धीरे खिलेगी योगिन मां के जीवन में उतरी थी यदि ऐसा कहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी उन्नीस सौ छह ईस्वी में उनकी बेटी गनु विधवा हुई तीन वर्ष बाद एक नाती का निधन हुआ तत्पश्चात काशी धाम जाकर योगीन माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को परलोक प्रलोकते देखा फिर तीन अनाथ नातियों को साथ लेकर वे कलकत्ता सगे संबंधियों के होते हुए भी उनके द्वारा इन असहाय बालकों की उचित देखभाल तथा शिक्षा दीक्षा होना संभव नहीं था यह जानकर योगिन माने स्वामी शारदानंद की सहायता से इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वयं ही ग्रहण की तथापि आश्चर्य की बात यह है इन नातियों का सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करने पर भी उन्होंने कभी उन्हें बलपूर्वक रामकृष्ण भाव से प्रभावित करने की व्यथा चेष्टा नहीं की उनके शरीर त्याग के छह महीने पूर्व जब उनके सबसे छोटे नाती ने उनसे कहा कि मैं सन्यास लेना चाहती हूं तो उन्होंने उसे सन्यास जीवन के दुख कष्ट की सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई परंतु इस पर भी जब वह नहीं हुआ तो उन्होंने उसे पूरे हृदय से आशीर्वाद दिया 1914 सौ ईस्वी में योगिन मां की माता ने गंगा लाभ किया योगिन ही इन वृद्धा की संतान थी, अतः यह शोक उनके लिए अत्यधिक था। शरीर त्याग के पूर्व दो वर्ष तक योगिन मां बहुमूत्र रोग से कष्ट उठा रही थी इस रोग पीड़ा के बीच भी, भी वे प्राय प्रतिदिन अपने सुमधुर कंठ से गोपाल गोपाल उच्चारण करते हुए भाव समाधि में मग्न हुआ करती थी श्री रामकृष्ण ने उन्हें बताया था कि इस युग में में की साधना विशेष है। इसीलिए शक्ति मंत्र होकर भी के जीवन में यह अवस्था आई थी अंतिम काल जितना ही समीप आने लगा उतना ही अधिक वेग से वे भगवान के अतिरिक्त शेष सब कुछ भूलने लगी परंतु श्री रामकृष्ण माताजी तथा उनके अंतरंगों की स्मृति उनके हृदय में सदा सर्वदा जागृत रहती थी दो तीन दिन से उनकी वाणी रुद्ध है और तरल खाद्य पदार्थ करने में कर कर डॉक्टर क्या यह रोग जनित निद्रा है डॉक्टर ने विशेष जांच के बाद बताया की उन्हें तो वैसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ता तब स्वामी शारदानंद ने वहा उपस्थित लोगों को बताया कि श्री रामकृष्ण ने एक दिन योगिन मां से कहा था अधिक मत हो जी, अंतकाल में तुम्हारा होकर तुम्हें परम ज्ञान प्रदान करेगा। अंत में बुधवार जून 1924 को ठाकुर का रात्रि का भोग आदि हो जाने के बाद जब सभी लोग अपने काम काज से निपटकर निश्चिंत हुए उस समय उनका अंतिम मुहूर्त आया देख स्वामी शारदानंद मस्तक के पास बैठ गंभीर स्वर में उन्हें श्री कृष्ण नाम सुनाने लगे इसी अवस्था में रात 10 बजकर 25 मिनट पर योगीन मां श्री राम कृष्ण के पाद पद्मों में विलीन हो गई